jay ra La, la, la, de. की भागवत गौरव भक्त ओ नमो भगवते वासुदेवाय नर चय नरोी सरस्वती तथोज मुतिर प्राएद्रेश भागवत सवया भगवतीलोके ग्रंथराश्मागवत स्कंदी अय एक शीर्षक विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या नौ यदा चपाथ प्रता सभाया ना पुंसामृतना राजो ेणे क्षत पुण्यलेशा चपाथ प्रत सभाया जगदुरुयानी जगद ना पुंसामेणे क्षतुण्यलेशा च पार्थ प्रथित सभाया जगदुर जगा ृताय राजे ने क्षतुण्यलेशन तरा सलाह दिए जाने पर सभा सभा में जगत गुरु संसार के गुरु को यानी उन गया कृष्णा भगवान कृष्णा नाम कभी नहीं ताने शब्दों को सभी विवेकवान व्यक्तियों के अमृत अयन अमृत तुल्य राजा राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन अत्यंत मैंने किया प्रभु प्रभु आपके सुनिए अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगद के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था और यद्यपि उनके शब्द कुछ व्यक्तियों द्वारा शुद्धा अमृत के रूप में सुने गए थे किंतु जन्म के पुण्य कर्मो के लेश मात्र से भी वंचित थे उन्हें भी वैसे नहीं लगे राजा धृतराज दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता से नहीं दिया तात्पर्य जगत भगवान कृष्ण ने दूत कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति मिशन में राजा ध्रतराज की सभा में गए कृष्ण सबो के स्वामी हैं फिर भी अर्जुन के दिव्य सभा होने के कारण उन्होंने दूत कर्म प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया मानव भी कोई सामान्य मित्र हो अपने भक्तों के साथ भगवान के बलताओ का यही अनुठापन है उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की इस संदेश का आस्वादन विश्व तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुख से निकला था कि पूर्वज के पुण्य कर्मों के क्षीण होने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धुतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते है वे ऐसा ही करते है कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के फल पर देश का राजा बन सकता है किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल शीर हो चुके थे अतएव उनके कार्यो से स्पष्ट हो गया था कि पांडवों के पक्ष में अपना होने वाले थे ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है किन्तु अभक्तों के लिए बिल्कुल उल्टा होता है स्वस्थ व्यक्ति व्यक्ति को लगती हैं, रोग से पीड़ित कोई ओम स्वय रूपा कदम दाती स्विखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु चतपते गोपेश गोपि कांत नमस्ते तप्त कांचना गौरा गीलाृंदावने देवी प्रणमा हरी प्रियंतृद्यो वैष्णव्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य तो प्रभु निंद्री अद्वैत श्रीवासंग हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु भक्त तात्पर्य सुंदर है जैसे जो स्कंद है तीसरा स्कंद जिसको हम श्रवन कर रहे हैं कुछ दिनों से पहले तो वर्णन हो रहा है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न तो विदुर प्रश्न पूछते हैं मैत्री मुनि से और इसका वर्णन शुक्रदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कर रहे हैं तो शुक्रदेव गोस्वामी पिछले के कल के श्लोकों से इस प्रकार से बोलना शुरू कर रहे हैं तो बोल रहे हैं है इनका वर्णन कर रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र है और दुर्योधन आदि हैं उन्होंने किस प्रकार से पांडवों के प्रति अन्यायपूर्ण जो विवाद है उसको किया है तो ऐसे भगवान सदैव किस प्रकार से पांडवों के रक्षक बने उसका वर्णन इस श्लोक में शुक्रदेव स्वामी करते हैं जैसे कि कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में पहले स्तर में कहती है विशाद महानेर तो कुंती का गुण क्या था कु हमेशा सोचते थे कि ये जो कृष्ण है उनकी कृपा देवकी से भी अधिक हमारे ऊपर है तो तो क्यों ऐसा है? तो कुंती ने कहा कि आप देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं देवकी के जो पति हैं, वसुदेव वहां थे मथुरा में उनको कारागार में डाला गया था उनकी शुरुआत के छह पुत्रों का वध वंश के द्वारा किया था लेकिन उनके ऊपर इतने अपनी कृपा प्रदर्शित नहीं की जितनी कृपा आपने हमारे परिवार के प्रति की है एक प्रकार से देखा जाए कृष्ण के वृंदावन के अलावा कृष्ण का सबसे अधिक झुकाव कृष्ण सबसे अधिक खींचे जाते थे तो वो इन पांडवों के ओर खींचे जाते थे कृष्ण चाहे द्वारका में क्यों ना हो या मथुरा में क्यों ना हो लेकिन कृष्ण ब्रजवासियों से बहुत अधिक विरह का अनुभव करते थे और उसके साथ ही साथ भगवान सदैव महारानी और उनके जो पुत्र है पांडव उनकी ओर खींचे जाते थे या उनका सदैव स्मरण किया करते थे तो ऐसे कुंती कहती है कि आपने मेरे पुत्रों को बचाया और कौन कौन से सिचुएशन में बचाया तो कहते हैं कि जब विशा, विशाद जब ये भीम तो उनको विष खिलाया गया था दुर्योधन के द्वारा अबे का एक नाम क्या है मृकोदर है जिनको हमेशा भूख लगी रहती है हा? उनको सबसे अच्छी प्रार्थना कोई लगती होगी तो महाप्रसादे गोबिंद तीसरे जब समय हुआ था तो उस समय अलग अलग सबको अलग अलग सेवाएं देते, और उसके स्वभाव के अनुसार सेवा में किया था। तो गुरु भी क्या करते हैं? शिष्य का स्वभाव नेचर को जानते हैं हाँ इसके अंदर इस प्रकार का नेचर है ब्राह्मणिकल नेचर है क्षत्रिय नेचर है वैश्य का नेचर है शुद्र का नेचर है तो उस नेचर के अनुसार उस नेचर को शुद्ध करने के लिए गुरु और शिष्य को करते हैं कृष्ण की सेवा में तो उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज सबके नेचर को जानते थे नेचर को क्या कहते हैं गुण धर्म या स्वभाव कहते ना इसका स्वभाव तो बदलेगा नहीं जैसे कुत्ते की पूछ है उसका स्वभाव बदलेगा नहीं तो हम भी कुछ ऐसे अटैच होते हैं ऐसी हैबिट्स होती है कि उनको डालो कहा बदलेगा नहीं स्वभाव जैसे कहा करते हैं जो, जो टाइप राइटर है उसको वैकुंठ में भेजोगे तो भी खटखट करते रहेगा तो वैसे हमारे स्थिति है हम अपने गुण धर्म से इतने अटके हुए हैं कि उसको छोड़ नहीं सकते तो धर्म जो सबके धर्म का जानते धर्म का मतलब है नेचर पे तो जानते थे कि वो किसका क्या है, धर्म राज से सेवा दो दुर्योधन, ना जिसके नाम छुपा हुआ है तो उनको कौन से सेवा देते हैं? तिजोरी का देखभाल करना धन का कर वेग करने की सेवा राज्य में और भगवान कृष्णा जो सबके रक्षक है और सबके द्वारा पूजनीय है ऐसे राजस्वी यज्ञ में महान सेवा को स्वीकारते हैं ब्राह्मण जब आते हैं उनके चरणों को धोते हैं ऐसी सेवा स्वीकारते हैं और भीम को क्या सेवा देती उन्होंने इनको तो किचन इंचार्ज बना दिया था आने वाले सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना डिस्ट्रीब्यूशन भी और कुकिंग भी खाएगा तो कितना खाएगा तो ऐसे महाभारत में अलग अलग, अलग लंबा लिस्ट है अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग सेवा तो ऐसे कि आपने विष से मेरी रक्षा की हमारे पुत्रों की महाअग लाक्षाग्रह तो जब आग लगाए तो उससे भी रक्षा की और जब महाभारत का युद्ध तो शुरू होने वाला था तो भगवान कृष्ण पर्सनली स्वयं कुर्ती के पास जाते हैं भक्ति दस सिंधु में रूपो गोस्वामी कृष्ण के अलग अलग गुणों का वर्णन करते हैं तो उसमें से कहते हैं कि कृष्णा कृष्ण है सत्य है हम सत्य सत्य तब बोलते हैं जब मेरा मेरा कुछ कुछ उसमें हित हो मेरा कुछ का हो तो हम जाएंगे कि सत्य बोलना चाहिए मेरा हित नहीं है तो उसमें फिर जो मर्जी हो तो भगवान कुंती महारानी के पास जाते हैं और कुंती को वचन देते हैं यह है कुंती इस महा युद्ध के लिए मुझे आपके पुत्रों की आवश्यकता है आपके पुत्रों को मैं ले जाऊंगा यथोचित रूप से वापस करूंगा यह वचन दिया था कृष्ण राम के रूप में आए थे तो रघुवंश का ये क्या था मर्यादा क्या थी प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए तो वही कृष्ण कुंती देवी को वचन देते हैं और उनको कहते हैं कि आपके पुत्रों को ले जाऊंगा और सही सलामत वापस करूंगा जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो हम देखते हैं महान बलशाली जो योद्धा है वो धाराशाही हो गए थे जो आपने आप को बहुत बड़े बड़े समझ रहे थे बड़े बड़े स्किल्स उनके पास थे दिग्गज है वो आप प्रकट हो गए थे कोई दिखाई नहीं दे रहा था और कृष्णा पांडवों को लेकर आते हैं और कुंती के हाथों में सौंप सौंपा सौंपते हैं कहती कि हे कुंती ये देखो मैंने महाभारत से पहले तुमने वचन दिया था उस वचन के मैं पूर्ति कर रहा हूं ये आपके जो पांच पुत्र है तो कुंती कहती है कि देवकी से भी अधिक कृपा अब हम पर कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा आपके अलावा कोई आश्रय नहीं है इसलिए भक्त का एक गुण क्या है कृष्ण के बिना उसका कोई स्वामी नहीं है अब दूसरे स्तर में हमने पढ़ा एक श्लोक है जिस श्लोक में कृष्ण का वर्णन सात बार आया है और हर बार शब्द यूज वाई पति श्रेय पति धरा पति ऐसे पति पति पति तो मतलब हम भी अपने जीवन में पति ढूंढ रहे हैं हर पुरुष भी पति ढूंढ रहा है और हर पत्नी भी पति को ढूंढ रही है क्योंकि हम पुरुष नहीं है पुरुष को लगता होगा जब आप आपके हाथ लगाते हैं तो लगता है क्या पुरुष इसलिए क्यों निकाली जाती है त्यागने के लिए कि मैं पुरुष भाव नहीं हूं मैं तो प्रकृति हूं भगवान की प्रकृति है अंतरंगा बगिरंगा और तटस्था तो ये जो जीव है वो तटस्था प्रकृति है लेकिन आज उसके पास पुरुष का शरीर है इसलिए वो सोच रहा है पुरुष इसलिए कहते हैं ना एकल ईश्वर कृष्ण कृष्ण ही एकमे पुरुष है इसलिए कृष्ण का एक नाम पुरुषोत्तम है तो ऐसे जो ऐसी गुद्धि महारानी सोचती है कि मेरे कोई और रक्षक नहीं है उनके पास उनके पति भी नहीं थे पांडव ने देह त्याग किया था बल्कि देवकी थोड़ा आश्रय घूटती थी वसुदेव में भी इसलिए भगवान को कहते कि आपने उनके छह पुत्रों का रक्षा नहीं की लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ा कितने कष्टों को झेलना पड़ा देव की वस्तु को लेकिन आप मेरे प्रति इतने अधिक दया दयालु हैं कि उसका वर्णन करना संभव है इसलिए भक्त का एक गुण है कि आपने जीवन में जो गुरजी उथल पुथल हो जाए क्यूँकि बौतिक जगत हमेशा उथल पुथल है वो आपको शांत बैठने नहीं देगा क्लास में नहीं देगा आ, तो भी बैठने देगा शांत हाँ कुछ हमारे जो क्लास में पीछे बैठते थे ब्रह्मचारी रिंग बन जाते थे आगे की घंटी बचती थी मतलब कोई आपको शांत चीज से बैठने नहीं देगा या तो ऐसे भेज देंगे तो मतलब भौतिक जगत में हमेशा उथन उथन है चाहे हम अपने पारिवारिक जीवन को देखें, पर्सनल जीवन को देखें, सामाजिक जीवन को जीवन को देखें, हाँ। प्रकार से देखे कहती है कि हमारे जीवन में इतनी चीजें आए, लेकिन हे कृष्ण आप दौड़ते हुए आए हैं ऐसे नहीं कि कृष्ण आराम से लेटे होते हुए आए हाँ कोई विपद आती थी तो कृष्ण भाग पड़ते थे दौड़ पड़ते थे अपना हाथ बिना भरे जब द्रौपदी के ऊपर कस आया तो वो लिए, भो, भोगा खाने के लिए बैठे थे और वो रुक्मी देवी बज्र भगत हो गए तो वो बैठे थे कृष्ण द्वारका में द्वारका देश तो ऐसे लिया एक और खाने वाले थे तो वहां द्रौपदी का वस्त्र आरम्भ हो रहा है और वो रो रही है संगती हे कृष्ण हे, हे, हे द्वारका मैंने रक्षा कीजिए और नाम ले रहे थे कैसे नाम ले रहे थे उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रहे थे और वो आंसुओं की धारा का हाईवे बना था और सा हाईवे सीधा डेलेट टू द्वारका क्या था डेलेट द्वारका ऐसा हाईवे था और वो कोई सीमेंटेड हाईवे नहीं था शास्त्र कहते हैं कि क्या कारण था कृष्णा ते करते करते बिना हाथ धोए भाग पड़े द्वारका से वो हाईवे बनाया था जब रुक तो ने, में ने तो ऐसी सड़क बनाई है कि मैं अपने आपको रुक नहीं पा रहा मुझे दौड़ना पड़ेगा उस सड़क में पूछते बताओ मटेरियल क्या यूज किया उस सड़क का तो वो कहते हैं कि उनके जो आंसू है क्या है से वो रोड बना था द्वारका हस्तिनापुर जिसके ऊपर कृष्ण अभी हम रोज तो प्रयास करते हैं रोड बनाने का हरिनाम देते हैं आते आंखें बंद हो जाती हैं जब जबकि खोलना चाहते हैं कृष्ण यंत्र कहा करते हैं आंखों से कानों से तो करते ही है लेकिन जब दर्शन करते है तो आंखों से तो उस प्रकार से हाँ जब इस प्रकार की विपदाएं आती हैं, हां तो जो भक्त है सदैव कृष्ण का एक में आश्रय आश्रयता है द्रौपदी के ऊपर भी जो विपदा आई तो कृष्ण दौड़ पड़े तो कृष्ण किसके लिए भागते हैं कौन से भक्त के लिए भागते हैं ऐसे वैसे भक्त के लिए नहीं अभी हमारी समस्या क्या है हम थोड़ा बहुत रेगुलर हो जाते हैं थोड़े बहुत ग्रत पढ़ लेते हैं दो तो चार क्लासेस या सुन ली हमें हाँ लगता है अब तिलक लगाना क्या सीख लिया धोती मूर्तक पहनना क्या सीख लिया हमें हाँ लगता है कि मैं अभी भक्ता बन गया अभी आगे, आगे कुछ नहीं इससे आगे कुछ भजन नहीं है यही एंड है आ, उससे आगे नहीं तो ये हमारा भ्रम है तो इसलिए है भक्ति कुछ और है और भक्त के अलग अलग धरातल का वर्णन आचार्य करते हैं तो ऐसे भगवान उन व्यक्तियों के लिए भागते हैं जो वास्तव में भगवान से बहुत अधिक प्रीति रखते हैं और भगवान उन भक्तों का जो नाम है उन भक्तों को अपने हृदय से लगा के रखते हैं सदैव जैसे हमें बहुत एक चीज बहुत अधिक प्रिय है इस जगत में अब क्या है बताइए सबसे प्रिय क्या चीज है हमें धन है है ना प्रकार से धन है शरीर भी प्रिय है तो हम सोचे धन आपको पता है पॉकेट को यहाँ ही क्यों डिजाइन किया गया ये के ऊपर क्यों किया क्या <laughs> रखते आजकल तो पॉकेट बहुत जगह हो गए लेकिन जो मुख्य है वो यहाँ क्योंकि जो प्रिय वस्तु है कहा लगाते हाँ सीने से छाती से आजकल तो उसको भी नहीं उसके अंदर भी हो गया है हा? यहाँ रखते हैं हम गांव में थे तो फादर या ग्रैंडफादर उनके जो इनर्स होते थे उसके अंदर के साइड इनर लोकसभा तो हम कभी चुपके से देखते अंदर <laughs> क्यों क्योंकि वो बहुत प्रिय है तो भगवान भी सदैव अपने एक इनर पॉकेट भी रखते हैं और उस पॉकेट में विशेष वस्तु रखते हैं और उसमें भक्तों के नाम लिखे होते हैं डायरी रखते हैं भगवान क्या रखते हैं एक विशेष डायरी ऐसे भक्तों की जो उनको बहुत सारे प्रिय तो एक एक व्यक्ति थे बहुत बड़े भक्त तो वो भक्त हमेशा सोचते थे कि मैं इतना अच्छा भक्ता हूँ मैं क्या प्रवचन देता हूँ क्या अध्ययन करता हूँ कृष्ण की इतनी सेवा करता हूँ जब करता हूँ सारे प्रोग्राम सारे करता हूँ सारे मेरी वाहवाह करते इवन भगवान भी मेरी ओर देखते रहते हैं तो एक बार ऐसे भ्रमण करते करते वो मिले भगवान के दूसरे महान भक्त से मिले कौन थे हनुमान किनसे मिले हनुमान से मिले अब ये हनुमान जैसे कोई भक्त है क्यों हनुमान पूजनीय है लोग भगवान को भूल जाते हैं लेकिन हनुमान को नहीं भूलते जाके उनके दंडवत उनको चरणों में दंडवत करते रहेंगे हनुमान चालीसा गाएंगे कुछ लोग फिक्स है आज खुलती है कि नहीं खुलती वो से हनुमान चालीसा निकलती है तो ऐसे हनुमान उनको मिले हनुमान हनुमान के पास गए और बहुत उत्साहित है वो घोषणा उन्होंने तो कहा हनुमान जी आप जानते हैं क्या भगवान राम एक डायरी रखते हैं क्या रखते भगवान राम एक डायरी रखते हैं और उस डायरी में अपने भक्तों के नाम लिखे होते हैं क्या आपको पता है हनुमान इतने दिनों से आप सेवा कर रहे थे सदैव ऐसे रहते हैं हाँ। ये सेवक की मुद्रा है किसकी मुद्रा है सेवक और जो तो सेवक नहीं है उसकी मुद्रा ऐसे है हाँ। ऐसे खड़े हो तो सेवक गरुड़ जी को भी देखोगे वो कैसे है दिल्ली मंदिर आप जाएंगे तो गरुड़ी ऐसे और ऐसे नहीं कि पूरा पालथी मार के बैठे नहीं वहां क्या है एक्टिव एक पाव गरुण जी का देखो हनुमान जी का रेडी टू जंप क्या रेडी टू जंप भक्त का मतलब वही है कि वो हमेशा ऐसी स्थिति में हो कि वो सदैव जंप पारने के लिए तैयार वो वास्तव में भक्त का एक लक्षण है क्योंकि वो सदैव कृष्णा की सेवा में कॉन्शियस होता है अनकॉन्शियस का लक्षण क्या है पूरा पांव पर करके बैठा हुआ है तो ऐसे नहीं तो यहां जब भगवान राम के बारे में उस व्यक्ति ने हनुमान जी से कहा कि वो डायरी है आपको पता कि नहीं तो हनुमान कहते मैं तो नहीं जानता ऐसी कोई डायरी हाँ। तो आप नहीं जानते हो तो उन्होंने वो भाग गया वो व्यक्ति कहा भागा भगवान राम के पास तो भगवान राम के पास जाते तो भगवान राम बिल्कुल सीता देवी आदि अपने पार्शों, के पार्शों के साथ हुए थे तो ये गया ये भी महान था राम का तो उन्होंने कहा प्रभु राम आपसे मुझे कुछ वार्तालाप करना है तो थोड़ा साइड में है तो थोड़ी सी गोपनीय बात होती है तो हम सबके सामने नहीं करते हम क्या करते व्यक्ति को साइड में लेते और साइड में कारण बोलते है हाँ, कई बार इतना धीरे बोलते खुद को भी सुनाई नहीं देता और उस को भी नहीं तो भगवान राम तो सुना है कि आपके पास लिख के रखते है उन्होंने कहा भगवान ने कुछ इतना सीरियस से नहीं लिया भगवान ने का इशारा कर दिया उधर है अभी कोई चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कोई आगे मुझे आती को उधर पड़ी होगी जैसे सनाधन गोस्वामी के लिए क्या पड़ा था में होगा तो ये जब आए और इन्होंने बात की तो भगवान को कुछ खास लगा नहीं। तो उस तरफ हो तो इतना उत्साह उत्साह क्यों मेरा नाम देखना है क्या था उत्साह हमारी स्थिति यही है हम हाँ कुछ भी सेवा चाहे या कोई भी चीज एवन हम अपना शेड्यूल लगाते हैं तो सबसे पहले बार बार देखते हैं कि मेरा कीर्तन कब है मेरा क्लास कब है चाहे पता रहे तो भी दस बार जाके देखेंगे तो वैसे उसको बाकी की चिंता नहीं थी हनुमान की थी, थी, बाकी भक्तों की चिंता नहीं थी अधिकतर चिंता किसकी थी अपनी ये हमारी भी सिचुएशन है हम अधिकतर किसके बारे में सोचते हैं तो अधिकतर हम अपने बारे में सोचते रहते दिन भर कहते कि ना मैं कृष्ण का भक्त हूं किसका भक्त हूं कृष्ण को कब सोचते हैं जब हम आते हैं कीर्तन में आते हैं या क्लास में आते हैं और तभी भी भारी होते हैं क्लास में बैठे रहते, है। है तो रहते हैं जैसे क्लास क्लास गिरा था तो हम क्लास में बैठे रहते लेकिन क्लास में एंट्री करते समय चप्पल कहा रखूंगा उस पर अधिक ध्यान होता है ये कि क्लास में जाके कौन सी जगह बैठूंगा जहां वक्ता को मैं देखता रहू और सुनता रहो कैसे सुनना है उत्कंठा के साथ कैसे उत्कंठा उत्कंठा कंठ को ऊंचा करके सुनो अभी हम अधिकतर गंथ झुके रहते हैं हमारा कंठ झुका रहता है तो कैसे सुनेगा भगवान के बारे में तो वहां हम एंट्री करते चप्पल छोड़ते हैं इस स्थिति में कि मिलनी चाहिए पापा जाऊंगा बाहर कोई तो जाएगी कहा ऐसे लगा कई बार हम डेले में थे तो एक चप्पल इस कोने में एक चप्पल से नीचे प्रशांत मोहन में एक चप्पल छोड़ते थे और जी के पास एक चप्पल तो मतलब हम जा रहे क्लास के लिए नहीं अगर तो जाएंगे तो किसका ध्यान करेंगे चप्पल का और उतना ध्यान नहीं है कि मुझे कहा बैठना तो है कैसे बैठना है तो ये सब चीजें भी मायने करती हैं आपके श्रवण में हम हाँ इससे बढ़ते झलक ढूंढते हैं जा ठीक से वक्ता की नजर न जाए हम पर या फिर आवाज़ ही न आए ठीक से ऐसा ढूंढते हैं जैसे इस इस इसकी तात्पर्य में प्रोपर लिखते हैं कि भगवान की जो कथा है वो भक्तों के लिए अमृत तुल्य है और जो भक्त नहीं उनके लिए कर्कश है जैसे भी कर्कश ध्वनी हो रही है खानी चुभ रहा है नहीं लगता है हम कहते हैं लेकिन वास्तव में भगवत कथा को स्वीकार करने के लिए योग्यता ता, हाँ तो की आवश्यकता है आप धृतराष्ट्र दुर्योधन के हम तो मधुर कथा भी हमें कर्कश लगेगी उन्होंने भगवत गीता सुनी धृतराष्ट्र ने लेकिन एंटर नहीं किया भगवदगीता ने अंदर तो ऐसे जो ये थे जो बहुत उत्कंठित थे मेरा राम कहाँ है उसको देखने के लिए तो फिर हाँ, वो भगवान राम ने जब ये किया इशारा किया तो वो गए और तो इतनी बड़ी डायरी अब सोचो भगवान के भक्तों की लिस्ट होगी डायरी तो कितनी छोटी हो बड़ी होगी बहुत बड़े विशाल खोला देखा है क्या विशेषता है गुणारे तो ना, है वो लगा और करने लगा सामने। लगा। के के बताता हूँ तुम्हारा नाम नहीं है मेरा नाम है डायरे में हम भी वही स्थिति में है हम भी जाके बताना चाहते मैंने क्या क्या चीजें हासिल की है तो वैसे वो गए हनुमान की चिंता नहीं है जो भगवान की सेवा करना चाहता है उनके नाम आदि का वर्णन अपने जीवा से तो सदैव करना चाहता है तो ये तो वो ये भौतिक अपने नाम की चिंता नहीं है उसको भगवत नाम की चिंता आदि है हाँ, हमसे नाम क्यों नहीं निकलता जीवा से क्यों अपने नाम की चिंता आदि करते है जो भगवान के नाम की नाम की चिंता और चिंतन करेंगे तो अपने नाम की प्राप्ति के लिए अपने नाम के यज्ञो त्रिभुवन के लिए हम डाला ही नहीं होंगे तो ऐसा व्यक्ति दया दौड़ते हुए हनुमान जी बैठे थे और हनुमान जी खाली हाँ, नहीं बैठते बंद रहे मुंगफली खाते रहते क्या नहीं हनुमान जी सदैव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे औरे राम हरे राम औरे राम राम हरे हनुमान जी सदैव कीर्तन करते हैं फिजिकल सेवा नहीं है तो वो कीर्तन की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा कीर्तन जब हनुमान जी गाते हैं तो त्रिभुवन में लगता है एक बार नाराजी एक सूर्य से दूसरे सूर्य में जम लगा तो आपको खड़ा मेरे साथ चलना होगा अभी तो हम गा रहे हैं नाराज जी के साथ तो नाराज जी जब एक बार भ्रमण कर रहे थे हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी ने कहा थोड़ा म्यूजिक सुनना चाहता हूं और तो आता है लेकिन क्या चाहिए हूँ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहता हूँ करतन मुदन हारमोनियम वायलिन सब सीखना चाहता हूं तो फिर जब नारद है और नारद हनुमान के म्यूजिक टीचर है नारद कौन है हनुमान के और भगवान ने नारद को पहले स्तर में आप पढ़ते हैं भगवान ने विशेष बीना दिया है नारद मुनि मुनिना राधिका रमन नामे नारायद और राधिका रमन का नाम का गान करते हैं हाँ। तो ऐसे नारद जब गए हनुमान जी ने बिल्कुल गंभीर स्टूडेंट के भांति सारी चीजों को सीख लिया अभी परीक्षा का समय आया नारायद ने कहा हनुमान अभी एग्जाम का समय आ गया है आ आप अभी गाओ फ हनुमान गाने लगे और रियर नारद खड़े हो गए हनुमान जो कीर्तन करने लगे म्यूजिक के साथ इतना मधुर और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे तो नारद हैरान हो गए कि मैं इतने सालों से बिना बजा रहा हूं लेकिन हनुमान जब भगवान राम के नामों का उच्चारण कर रहे हैं तो उन्होंने इर्द गिर्द देखना शुरू किया नारद ने इधर पत्थर पिघल रहे हैं पेड़ पिघल रहे हैं अब हर चीज पिघलती जा रही है और ऐसा जब देखा तो नारद का हृदय भी पिघला गदगद हो गए नारद उनके हाथ से बीना गिरे। गई गिरे तो नीचे पत्थर में पिघल रहे थे उसमें जाकर गिरे और हनुमान जी शांत हो गए बीना अटक गई उसमें अभी नारदारे ब्रह्मचारी है उनका एक ही कुछ गैजेट जैसे आजकल होते हैं फोन है या फिर डिफरेंट प्लेयर्स हैं, तो ये उसका, उनका क्या है एक ही है, है? क्या है? तो वो गिर गया। पत्थर जाके अटक गया अभी कीर्तन स्ट्रॉप हो गया पत्थर ये हो गया स्ट्रॉन्ग हो गया और बिना अटक गई आजादी का अनुमान बिना निकलवा दो मेरे तो कहते तो हनुमान जी इधर नहीं हनुमान जी भागने लगे भागने लगे पहाड़ों में भागते भागते सिर्फ उसी स्पॉट में आए नारद उनके पीछे भाग रहे प्लीज कीर्तन गाओ की मेरी ने नहीं है तो उसी स्पॉट में आए और नारद जी पूछा हनुमान इधर ही वापस आना था तो क्यों इतना है? मुझे घुमाया कहते रहे मैं चाहता था आप जैसे कृष्ण के जो भक्त है उनकी चरण धूल इन सारे में पड़े जिससे ये स्थान परम पवित्र मैंने आपको दौड़ाया हनुमान पावरफुल जैसे भक्ति सीधा महाराज कहा आँ, करते थे।, थे मेरे आध्यात्मिक गुरु गौर किशोरनाथ बाबा जी महाराज जितनी शक्ति संपन्न है वो एक ही स्थान में बैटरी के समान बैठे रहते हैं जैसे किसी ने उनको पूछा आप में और आप आपके गुरु में बड़ा अंतर नजर आता है आपके गुरु एक ही जगह बैठ के भजन करते रहते हैं और आप भक्ति सिद्धांत आपको तो बड़े बड़े प्रसाद करते हो कहा जाते हो तो उन्होंने का नहीं कार्य कर रहे मेरे गुरु बैटरी के समान है ना? जैसे क्या कहते है? इन्वर्टर होता है उसकी बैटरी एक ही जगह बैठी रहती है लेकिन सब जगह प्रकाश फैलाती कहा तक वैसे मेरे गुरु महाराज वैसे ही है और जिनका प्रकाश में फैला हुआ सब जगह तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करते थे मेरे आधार में गुरु के चरण का इतना शक्तिशाली है, वो एक जो के सर पर भी गिर जाए, तो वो सीधा वैकुंठ जगत में प्रवेश करने की योग्यता धारण करता है तो वैसे ही वैष्णव की चरण धूलि कोई सर्वसाधारण नहीं है इसलिए चैतन्य महागुरु जब गया से वापस आ रहे थे अपने आध्यात्मिक गुरु का जो जन्म स्थान था कुमार हट ईश्वर उस गांव में पहुंचे तो लोटपुट हो गए चैतन्य महाप्रभु ने अपने रुदर्य बाधा कुछ ग्रहण किया और अपने साथ ले किया है क्यों कि वैष्णव चरण अंदर धूलि है वो तो बहुत शक्ति संपन्न है यह कोई तो छोटा मोटा कार्य नहीं है तो आई से ने कहा फिर फिर फिर से मेन पॉइंट में आ प्लीज करो नाचक कहते तो ही फिर हो ऐसे हनुमान खाली नहीं बैठते हनुमान का चाल्टी कितना पावरफुल है इतना शक्तिशाली की उसकी तुलना नहीं किया जा सकते इतना फेत है भगवान नाम पर जब वहां पहुंचे थे लंका में तब तो सीता है अरे तुम तो बदर हो कैसे उड़ के आया इतना दूर 800 तो उन्होंने कहा कि जो राम ये जो राम भगवान नाम है ना उसका मैंने उच्चारण किया उसके द्वारा ही इतनी शक्ति मुझे प्राप्त हुई कि ये जो सागर है ये गाय के खून के समान छोटा हो गया इतना तो ऐसे हनुमान है सदैव नाम लेते रहते हैं खाली रहते हैं हाँ? और जब ये उनके पास गया पूछने के लिए हाँ? कि आपका नाम तो डायरी में नहीं है मई देख क्या आ गया सब देखा पूरा लिस्ट देखा जैसे तो जन्माष्टमी सेवा का लिस्ट करते रहते देखते अरे तुम्हारा नाम नहीं है मेरा सबसे पहले है तो हनुमान को जब बोला तो हनुमान हसे हमारे भगवान राम के पास गए राम ने आपको छोटी डायरी दिखाई क्या छोटी डायरी है उन्होंने कहा भगवान राम के पास दो दो डायरिया है एक तो बड़ी डायरी और एक छोटी डायरी इन्होंने इसे कैसे वहां राम ने मुझसे छुपाया मैं इतना बड़ा भक्त तो वो पेशा लगा फिर इसे भागा हा? तो ये चक्कर लगा रहा तो भागा तो जैसे वो भागता है भगवान राम के पास <coughs> और वो कहते हैं हे hey श्री राम आप मुझे छोटी डायरी दिखाई ना तो भगवान राम कहते ठीक है अभी अभी दिखाता तो भगवान राम ने नीचे अंदर हाथ डाला कहा जैसे आप अभी बात कर रहे थे अंदर दॉकेट जहा भी पॉकेट होता है वहां हाथ डाला अपने में और एक छोटी सी डायरी निकाली जो सुवर्ण से जड़ित थे और वो निकाली और इसके हाथ में दे दी हाथ में दी तो देखा अरे सबसे पहले नाम छोटे डायरी में तो हनुमान का है तो ये पानी पानी हो गया और फिर देखा कि हनुमान का पहले नाम था और कुछ ज्यादा नाम नहीं थे थोड़े ही गिने चुने भक्तों के नाम थे हाँ। लेकिन देखा मेरा नाम कहां है कुछ भी हो जाए मेरा प्रभुपात कहते है ये रशियंस, हैं रशियंस इतने हैं चंद्रमा में गए तो नीचे जाके देखता है ऊपर से मेरा रशिया कहाँ है तो वैसे ही है इधर ऊपर उड़ेगा लेकिन उसकी नजर कहाँ होगी मांस के टुकड़े पर वैसे हमारी भौतिक आसक्ति इतनी है हम चाहे जो मर्जी बन जाए लेकिन मैं है और मेरा मैं शरीर और मेरे भौतिक भोगिक सामग्री मेरा समाज मेरा परिवार मेरा जो पारिवारिक लोग देश समाज मोहल्ले जाति सब कुछ ये सब निकृश भावना है ये गिदड़ की भावना है किसके गिल तो वैसे ये व्यक्ति देख रहा है कि मेरा नाम कहाँ है तो फिर इसकी बहुत हो गया उसने सोचा फिर उस भक्त ने भगवान राम से पूछा हे श्री राम आप बताइए दोनों दो डहरे में अंतर क्या है अंतर बताइए अंतर क्या अंतर है दो अलग अलग डायरी आप रखते हैं कुछ अंतर मुझे समझाइए तो भगवान आप बोलने लगे उन्होंने कहा जो बड़े डायरी है ना उसमें मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूं जो सदैव मेरा स्मरण करते हैं समझ में आया आपको क्या इस बड़े डायरी में मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूं जो सदैव मेरा स्मरण करते हैं लेकिन जो छोटी डायरी है उसमें उन भक्तों का नाम लिखता हूं जिनको मैं सदैव स्मरण करता हूं क्या जिनको मैं सदैव स्मरण करता हूं तो आप कौन से डायरी में अपना नाम लिखवाना चाहेंगे मौका है आपके पास क्या है मौका है कौन से डायरी में रहने आ गए छोटी या बड़ी हमें बड़ा भक्त तो बनना है लेकिन नाम छोटे डायरी में आएगा तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये है संभव होगा जब हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सही में समझेंगे और महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा छोटी डायरी में नाम एंट्री करने के लिए आपको तो छोटा बनना पड़ेगा क्या बनना पड़ेगा छोटा इसलिए चेतन महाप्रभु कहते हैं नंद तनुज कृष्णा मैं तो इस भौतिक भव में गिर पड़ा हूँ आप मुझे कृपा करके उठाइए धूल के भांति आपके शरण कमरा में स्नान दीजिए ये एक भक्त की है। हम डि के कन के बनना चाहते हैं के धूल और कृष्ण के के चरणों तो में में तो ऐसे भावना यदि भक्त है है तभी ये संभव हम रूप से बहुत बड़ा बनना चाहते हैं भक्ति के आने के बाद भी ये बीमारी लगी रहती है चोटेगा नहीं जोड़। दो आदि इधर से उधर तो वैसे हमारी स्थिति है ये जो आसक्ति है बड़ा होने की ये जाएगी नहीं भक्ति में आने के बाद भी मैं बड़ा प्रवक्ता बनना चाहता हूं बड़ा भंग करना चाहता हूं बड़ा सिंगर बनना चाहता हूं सब कुछ बड़ा हाँ तो बड़ा क्या कहते हो बड़ा आप भक्त नहीं बनोगे आप क्या बनोगे फ्राई होती है, थी। और डाल आपको तो का वहाँ दिया है। भरतुर दास दासानु दासह गोपियों के जो भरता है पालक है कृष्णा उनके दासों के दासों का दास बनने की जो भावना सही में हृदय में जागृत होती है पढ़ाते हैं हाँ, तब जाकर कृष्ण आदि दृष्टिपा डालेंगे तब कृष्ण देखेंगे हाँ इसका नाम अभी मुझे अपने छोटे डायरी में रखना होगा क्योंकि कृष्ण छोटे डायरी को सीने से लगाते हैं, यहाँ रखते हैं सदैव बड़े डायरी तो सेल्फ में लगी रहती हाँ ऐसे हजारों आ रहे है और जा रहे है तो इसलिए है ये पर आवश्यक है एक भक्त को कि हमें हाँ छोटा एक का दास ये का भगवान बनने प्रयास करना चाहिए कहते हैं जन्म तो याद आस कृष्णा आपके मुझे केड़े का जन्म भी मिले लेकिन आपके भक्तों के घर में जन्म ले लो कीड़े के रूप में तो हम तो बहुत बड़ा चिन्ह बनना चाहते हैं तो भगवत भक्ति में आने के बाद हमें अपना जो असली उद्देश्य है उसको नहीं भूलना चाहिए आ, तो कृष्णा फिर ऐसे जो प्रेमी भक्त है उनके ही वर्ष में होते हैं। प्रभुपाल इस तात् में लिखते हैं हिंदी में वो शब्द वो सेंटेंस लिखा है अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के बदलाव का यही अनोखापन है शुद्ध भक्तों के साथ उनका व्यवहार का यही विशेष कार्य है इंग्लिश है में हैं इज़ द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड्स बिहेवियर दिहे विशेषता है यहाँ अर्जुन ने आज्ञा दी कि जाओ जरा हम धृतरा के बाद दुर्योधन के वहां जाकर मैसेज लेके जाओ शांति दूत बनकर शांति दूत का मतलब है पोस्टमैन ऐसा कोई बड़ा काम थोड़ी है हमें से भक्त मां किसी हमे यहा है तो रोमांच खड़े हो जाते हिम्मत कैसी भी मुझे तो बार तो तो जलवे हो रहे है बदले की भावना बढ़ रही है तो इसलिए हमें भक्त बनना ऐसी भावना में असंभव है तो भगवान सदैव अपने भक्तों से प्रीति हाँ, रखते हैं और उनकी सेवा के लिए वो कुछ भी बनने के लिए तैयार है इसलिए कृष्ण का नाम है अच्छु क्यों कृष्ण भी बनते के तो अपने जो पोजीशन है भगवत्ता उससे नीचे नहीं गिरते वो हमेशा भगवान है भगवान माखन भी चोरी कर तो भगवान ही बने रहते हैं क्योंकि वो अल्चुत उनका ये नाम इसलिए है इसलिए भगवान सदैव अपने भक्तों के प्रति जो वत्सलता है उसको दिखाने में हाँ, कमी नहीं करते और शर्माते नहीं है भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए कभी शर्माते नहीं हिचकिचाहट नहीं करते बल्कि भगवान बहाना ढूंढते हैं कि कब मौका आएगा कि मैं अपने जो प्रिय भक्त है उनकी सेवा करूंगा तो भगवान कई नाम अजीत है क्या नाम है अजीत अजीत का मतलब जिनको कोई जीत नहीं सकता इसलिए लेकिन हरि भक्ति हरिभक्ति में प्रहलाद महाराज कहते हैं सदा मुक्तोपि सदास्मी भक्त अजीतोपि हम तैलम अवश्योपी वशीकृत की सदा मुक्तोसि मुक्तोस्मी भगवान बद्द सदैव मुक्त है लेकिन फिर भी वो हमेशा बंद जाते हैं क्या चीज है जो भगवान को बांधती है तो यहां प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्त स्नेह स्नेजु भक्तों का जो प्रेम की रज्जु हैं पाश है उससे बंधते हैं और उनको बांधा था किसने बांधा था इस जगत में तीन प्रकार के पास है ऐसे हाँ, सोच रहा था कौन कौन से पाश हैं एक पहला है माया का पास इसका पास माया भी बांध के रखती है हमें माया अपने तीन गुणों के द्वारा बांध के रखती भावे हमें सदैव बांध के रखती हैं तीन श्रृंखलाओं के द्वारा त्रि -त्रि सत्व गुण में रजोगुण में तमोगुण में हम हाँ तीनों गुणों का पूरा आनंद उठाते रहते हैं और मैक्सिम मेरी सोचे की दिन भर कौन से गुण में हम शाम को हमें अपना लिखना चाहिए में कौन से गुण में अधिक था तो पता चलेगा सबसे अधिक रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही हमारे असली मित्र है एक लेफ्ट और एक राइट हमें उठा के पटकाता रहता है कभी सुलाता है कभी जगाता है कभी भगाता है कभी रुलाता है सत्वगुण बहुत कम जब कभी भक्तों के सन में आते हैं किताब प्रत्येद सत्यगुण थोड़ा सा शुरू होता है पांच मिनट शुरू करते तो फिर तब तो जब मैं भक्तों को पूछा क्या पढ़, पढ़ाई करते क्या रोज में तब गीता उठाता हूँ ना जब मुझे नींद नहीं आती कब गीता उठाता हूँ जब नींद नहीं आती तब भगवत गीता उठाता हूं और गीता को उठाने मात्र से पांच मिनट चलते के लिए दस मिनट तुरंत खड़ा ने शुरू हो जाते हैं तो पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं भगवदगीता का आश्रय इसलिए लिया है इतनी हमारी निचता है तो इस प्रकार से हम अलग अलग गुणों का पूरा पुरा उठाते हैं इस प्रकार से हम माया पाश से सदैव बनते हैं और दूसरा क्या है यम पाश किसका पाश हाँ तो यम पाश यमराज के तो जो दूत है वो भी आते अपने हाथ में पाश लेकर हम गले में बांधते हैं कट्ठे नहीं है तो दूसरा पाश गले में आ जाएगा कोई ना गला खाली नहीं रहेगा पास आ गया, तो माया अपना पाश बांध के खींचती रहेगी भगाती रहेगी बहुत ही जगत में गले के जैसे और बो नहीं है तो फिर यमदूत आएंगे और पास डाल के ले जाएंगे हमें और तीसरा पाश है प्रेम पाश अरे प्रेम पाश वास्तव में क्या है भक्ति योगा है भक्ति क्या है जब आप कृष्ण से प्रेम के द्वारा कनेक्ट होते हैं तो भक्ति है तो ऐसे प्रेम पाश के द्वारा ही भगवान बंदे जाते हैं और किसी चीज के द्वारा नहीं और ऐसे प्रेम पास कौन अपने साथ लेकर चलता है दो ही व्यक्ति लेकर चलते हैं जो हमें ये प्रेम पाश दे सकते हैं मायापाश को तो हमेशा माया तैयार ये खड़ी है और यमदूत यमत तो सेवक है, तो है, कोई नहीं है। जितना की सेवा में एक्टिव नहीं उतने यमदूत सेवा में एक्टिव है यमराज क्योंकि यमराज वैष्णव है और वैष्णव की सेवा में यमदूत सदैव तैयार रहते हैं आ, भी करते रहते हैं रात को भी आते हैं नहीं? रात को भी आ जाएंगे इतने आसक्त है धृतराज को तो क्यू गीता सुनाई दे तो भगवत शास्त्र कहते क्यों उसके चार कारण बताए से एक ही कारण मैं आपको बताता हूँ वो है कि उसकी अंधी आसक्ति अपने बेटे दुर्योधन के प्रति जब आसक्त हो जाते हो किसी वस्तु से व्यक्ति से स्थान से तो आप बहरे हो जाते हो क्या जाते हो? हो जाते हो बहरे और दिखाई भी नहीं ये दो चीजें आपकी बंद हो जाती हैं। आसक्ति डायरेक्ट हमारी दो चीजें ब्लॉक करती हैं। कान और तो वैसे ही हुआ आसक्ति के कारण आसक्ति है बहुत ही जब जब भी करते भी हरिधाम जा रहा है लेकिन हमने दीवार खड़ी कर दी काम के पास कृष्ण अंदर घुसना उधर ही ठीक है जाएगा अंदर और अंदर नहीं जाएगा तो शुद्ध कैसे होंगे फिर भी हम मेरे इतने साल हो गए माला जब तो दीक्षा ली थी तो बड़ी सफेद थी बोरी थी हाँ। बिल्कुल कलरफुल थी अभी इतने बीस साल हो गए काली पड़ गई जब करते करते का कालापन भी बढ़ रहा है तो एग्जेक्टली क्या प्रॉब्लम चल रहा है फिर? भी काली हो गए जब करते करते का कालापन भी बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है कारण क्या है कि हमने अपने कामों की यहां दीवार खड़ी कर दी है और वो अभी भगवान के नामों को अंदर एंट्री नहीं है तो कालापन कैसे दूर होगा और काली चीजें भगवान को पसंद नहीं है इसलिए आपका कालापन छोड़कर दादा तो रणी का क्या क्या उन्होंने काला चांद गोरा चांद बन जाता है है ना तो भगवान काला हृदय को तो चुराते नहीं है भगवान को कहते हैं हृदय चौरम एक पूरा अस्पतम है चौराग्र ग्य अस्पतम मतलब उसमें हर गैम कैसे कृष्ण क्या कहे चुराती पूरी लंबी लिस्ट है तो आप देखो आपके पास क्या है जो कृष्ण चुरा सकते हैं तो पहली चीज है भगवान एक चीज चुराने इंटरेस्टेड है वो है अपने भक्त का हृदय और वो हृदय यदि काला है तो भगवान नहीं चुराते भगवान तो बिल्कुल शुद्ध दो को तो चुराना चाहते हैं तो ऐसे हृदय कौन है शुद्ध बनाना होगा तभी कृष्ण वास्तव में हम उसको चुरा सकते हैं और अपना बना सकते हैं तो ऐसे जो तीन पाश है प्रेम पाश माया पाश और तीसरा क्या है यम पाश है तो ऐसा प्रेम पाश किन के पास है भगवान के दो व्यक्तियों के पास है एक है भगवान के शुद्ध भक्त का और दूसरा स्वयं भगवान के पास है। वो रज्जू या दूरी का दुकान है इसलिए क्षेत्र में महाप्रभु आते हैं और उस सब को बांटते हैं और वही अधिकार उनके भक्तों के पास है तो इसलिए ये परम आवश्यक है कि कृष्ण तभी किसी भक्त के लिए उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं जब उस भक्त के हृदय में भगवान अपने प्रति दिव्य प्रेम की भावना को देखते हैं और किसी चीज को भगवान नहीं देखते हैं इसलिए ये प्रेम की भावना कैसे आएगी प्रेम नाम संकीर्तन भगवान के नामों का जो हम संकीर्तन करते हैं तब हमारे आंखों में प्रेम का अंजन लगेगा और जिसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा की भावना बढ़ेगी तो तीनों जगह प्रेम है प्रेम से आपको हरिनाम लेना होगा उसके द्वारा आपके आंखों में प्रेम का अंजन लगेगा और जिसके द्वारा आप कृष्ण की प्रेम सेवा करोगे जैसी सेवा पांडव करते थे या हनुमान आदि करते थे जिनके कारण भगवान ने उनका जो नाम है अपने छोटी डायरी में रख दिया और वो छोटी डायरी भगवान इधर उधर बोलते नहीं है वो सरेव आपने छाती में लगा के रखते है इसलिए भगवान कहते हैं कि तो दुर्वासा ने अमरीश के प्रति अपराध किया तो भगवान के पास दुर्वासा में भाग्य है मुझे सुदर्शन से बचाओ तब भगवान ने कहा साधो हृदय साधो मेरा जो भक्त है मेरे हृदय में वास करता है और मैं भी अपने भक्त के हृदय में वास करता हूँ उसने मेरे हृदय को पूरा कब्जा कर लिया भगवान कहते मेरे हृदय पर कब्जा दिखता है भक्त का है और भगवान कहते मैं न जेल में जन्मा हो और जेल में रहने में आनंद महसूस करता हूं भगवान के लिए सबसे बड़ा जेल क्या है भगवान कहते हैं कि यह हृदय ऐसा जेल है कि जिससे मैं बाहर निकलने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है बिलमंगल ठाकुर जब ब्रज में गए तो आंधे हो गए थे उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी थी लेकिन भगवान के प्रति प्रेम की परमश सीमा थी भगवान उनका हाथ पकड़कर कर वनों में भ्रमण किया करते थे और एक दिन ये सोचने लगे कि ये जो युवक है या बालक है, मुझे के का एक दिन बिलमंगल हाथ पकड़ते बताओ तुम्हारा तो नाम क्या है तो भगवान उनका हाथ अपने हाथ से झड़कते हैं दुर भागते हैं तो बिलमंगल हैं कहते हाँ समझ गया हाँ, आप मेरा हाथ छोड़कर भाग सकते हो मुझसे दूर हो सकते हो लेकिन आप में सामर्थ्य है तो आप मेरे हृदय को छोड़कर भाग के दिखाओ भगवान नहीं, वो संभव है। तो भगवान अलूडी हो जाते हैं आप उनकी सेवा के प्रति जब यदि कोई व्यक्ति बिना किसी भौतिक हेतु के शुद्ध भावना से उनकी सेवा करता है उनका गुणगान करता है उनके नामों का उच्चारण करता है कृष्ण उस व्यक्ति के रूनी हो जाते हैं और फिर कृष्ण हाथ जोड़कर रोते हुए कहते हैं न पारे हम गोपियों को उन्होंने कहा वृंदावन में न पारे हम मैं आपका ये जो भक्तिमय सेवा की भावना को देखकर एक प्रकार से लज्जित हो गया हूं आप लोगों का इतना सेवा समर्पण की भावना है कि मैं क्या दू इसके बदले में आपको मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तब भगवान ऐसे व्यक्ति की सेवा के लिए ऐसे भक्तों की सेवा के लिए अपने सारे आयुष को त्यागते हैं वही जगत को त्यागते हैं द्वारका के सोलह हजार को त्यागते हैं और अपने भक्त की सेवा में सदैव लगना चाहते हैं। तो भगवत भक्ति की भावना तभी आएगी जब हम भगवान के भक्तों के संत में गंभीरता से भगवत भक्ति का अनुशीलन करेंगे इसलिए भगवान के भक्तों का संघ का मतलब क्या है दाति प्रतिगृणा प्रति लक्षण भक्तों का संग मतलब उसमें छह चीजें हैं हाँ जो अनिवार्य तो है तो इसलिए आवश्यक है श्री प्रभुपाद ने यह हमें अपने उदाहरण से सिखाया है तो अकेले जब चल जा रहे थे उनको तीन हजार कोई नहीं था उनके पास कृष्ण आये प्रभुपाल कृष्ण आये छाती पर हाथ उन्होंने दिया जिसके द्वारा मुझे नहीं रात किया प्रभुपाल ने कहा कि मुझे ये भी दिखाई दे रहा था कि इस महाभयाव और महासागर से जो जलदूत नाम जा रहे थे तो भगवान के दस इंकारेशन उसको ढोते हुए जा रहे थे इसलिए बहुत सरलता से वो पहुंचे और जो कैप्टन पांड्या कहा आज तक हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखा कि समंदर इतना शांत हो जाता है पहली बार मैंने देखा कि समंदर इतना शांत है तो क्यों क्योंकि प्रभुपाल भगवान की सेवा के प्रति प्रेम सेवा की भावना थी और भगवत नाम में इतना प्रगाढ़ जिसके द्वारा स्वयं भगवान ऐसे महान आचार्य की सेवा और सहायता करने के लिए स्वयं आते हैं अपने शक्तियों के साथ जब भगवान का भगवान यदि किसी भक्त की सेवा या सहायता करना चाहते हैं तो उस भक्त की सेवा में भगवान अपने छह को करते हैं क्यों है? क्योंकि उनके पास छह छ हैं तो ऐसे भगवान जब किसी की सेवा में लगते हैं तो ये छह ऐश्वर्य भगवान के भक्त की सेवा करने में तत्पर हो जाते हैं तो इसलिए आज के श्लोक में कई सारी चीजें हैं लेकिन प्रभु एक लाइन प्रभुपाल ने इसमें कही कि भगवान का एक ब्यूटीफुलर है, है अपने भक्तों को सर्व करने का जिसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती और दूसरी चीज भी इस अब इस्लोक गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण शांतिदूत बनकर वृद्ध के राज दरबार में गए और भगवान ने जो वाणी बोली जो चीजें कही वो भीष्म को अमृत तुलने लगी उनकी वाणी लेकिन वृद्ध राष्ट्र दुर्यधन को कड़वी या फिर विष के समान महसूस हो रहे थे तो कड़वा लग रहा है हाँ रुचि नहीं हो रही है नाम के लिए हम कथाएं अटैक करना चाहते हैं बहाने बनाते हैं स्किप करने की तो सोचो मेरे एक दुर्योधन और ध्राष्ट्र दुर्योधन और धृतराष्ट्र भावना भरी बड़ी है। मेरे हृदय में मेरे में विष्ण का भाव नहीं है नकुल द्रौपदी की भावना नहीं है अभी मैं तो केवल इनका शिष्य हूँ किसका धृतराष्ट्र माया ने हमें दीक्षा दे दी है और हमारा नाम होगा धृत राष्ट्र दास दुर्योधन दास हाँ, क्योंकि हम उनको सर्व करना चाहते हैं तो इसलिए ग्रंथ राष्ट्र श्रीमद भागवत बहुत अनमोल है अब तीसरा स्तर तो बहुत विक्षाओं तो से भरा पड़ा है अभी पहला अध्याय दूसरा अध्याय तो पूरा कृष्ण लीला से है। भरा है कृष्ण का स्मरण जैसे प्रश्न पूछा शुक्रेव को समय रोक नहीं पाए आगे आप पढ़ेंगे उनका हृदय भराया कृष्ण स्मरण से हर कृष्ण की सारी लीलाओं को स्मरण करते हुए बोलने लगे ये भक्त का हृदय है जैसे कृष्ण से संबंधित चीज देखती है तो वो भर जाता है कृष्ण से से जैसे प्रभु मत कहा करते थे, थे कि किसी कोई माँ का बेटा विदेश में है वो माँ अपने बेटे का गलती से देखती है कोने में वो देखकर पूरा बच्चे का हिस्ट्री बचपन से लेकर सब चीजें याद आ जाती भर जाता है वैसे भक्त तो होना चाहिए भगवान से संबंधित छोटी सी चीज देखे तो उसका उदय कृष्ण से संबंधित नाम रूप गोण लीलाओं से भर जाना चाहिए ये वास्तव में परिपूर्ण भक्त का लक्षण है हरे कृष्णा कृष्ण ग्रंथ रागवद के